महाभारत शांति पर्व चतुस्यधिक्विश्तमोध्याय मोक्ष के साधन का वर्णन युधिष्ठिर वाच मोक्ष पितामह नोपना तमुपाय यथान्याोतम ईक्षा भारत युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने योग्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई और अयोग्य उपाय से नहीं भरतनंदन वह यथा योग्य उपाय क्या है इसे मैं सुनना चाहता हूँ तो निपुण दर्शनम सर्वा भीष्मी ने कहा महाप्राज्य निष्पाप नरेश तुम उचित उपाय से ही सदा संपूर्ण धर्म आदि पुरुषार्थों की खोज किया करते हो इसलिए तुम में सुने हुए विषयों की परीक्षा करने की निपुण दृष्टि का होना उचित ही है कर्णे घट से या बुद्धिर्घटोत्पत्तौ नशा मता एवं धर्माभ्युपाजेश नान्य कारण घट के निर्माण काल में जिस बुद्धि का उपयोग है वह घट की उत्पत्ति हो जाने पर आवश्यक नहीं रहती इसी प्रकार चित्त चित्तशुद्धि के उपाय भूत धर्मों का लक्ष्य पूरा हो जाने पर मोक्ष साधन रूप श्रम धमादि अन्य धर्मों के लिए ने आवश्यक नहीं रहते पूर्व समुद्रे यहा पंथा स न गति पश्चिम एक पंथा ही मोक्ष से तस्तरता सुनो देखो जो मार्ग पूर्व समुद्र की ओर जाता है वह पश्चिम समुद्र की ओर नहीं जा सकता इसी प्रकार मोक्ष का भी एक ही मार्ग है उसे मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ सुनो क्षमया क्रोधम काम संकल्प वर्जना सत्वस नीरो निद्रा छेतुअर् मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि क्षमा से क्रोध का और संकल्पों के त्याग से कामनाओं का उच्छेद कर धीर पुरुष ज्ञान ध्यान आदि सात्विक गुणों के सेवन से निद्रा का क्षय करे अप्रमादात भयम रक्षे स्वासम क्षेत्र इच्छाम इच्छा देशम च कामम च धैर्य अप्रमाद से भय को दूर करें आत्मा के चिंतन से स्वास्थ्य की रक्षा करें अर्थात प्राणायाम करें और धैर्य के द्वारा इच्छा द्वेष एवं काम का निवारण करें भ्रम सम्मोहमावर्तम अभ्यासा निवर्त निद्रा च प्रतिभा ज्ञानाभ्यासेन तत्वी पुरुष शास्त्र के अभ्यास से भ्रम मोह और संशय का तथा आलस्य और नाना बुद्धि इन दोनों दोषों का ज्ञान के अभ्यास से निराकरण कर लोभम मोहम्मत संतोषा विषयादर्शन शारीरिक उपद्रवों तथा रोगों का हित कर सुपाच्य और परिमित आहार से लोभ और मोह का संतोष से तथा विषयों का तात्विक दृष्टि से निवारण करें धर्म आज क्या जय दास अभिवर्चनाम् अधर्म को दया से और धर्म को विचार पूर्वक पालन करने से जीते भविष्य का विचार करके आशा पर और आसक्ति के त्याग से अर्थ पर विजय प्राप्त करें अन्य चनेह क्षुताम योगेन पंडित कारुण्यनात्मनोम तृष्णा च परिताषि विद्वान पुरुष वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करके स्नेह को योगाभ्यास के द्वारा छुधा को करुणा के द्वारा अपने अभिमान को और संतोष से तृष्णा को जीते उत्थानन जय तंत्रीम वितर्क निश्चया जयन मौन बहुभाष्यम चौर्येण चय त्य जयन आलस्य को उद्योग से और विपरीत तर्क को शास्त्र के प्रति दृढ़ विश्वास से जीते मौनावलंबन द्वारा बहुत बोलने की आदत को और सूरवीरता के द्वारा भय को त्याग दे ये मन से बुद्धियाेद चक्षुषा ज्ञान महात्मा नक्षेदत्म आत्मन आम तदेत शांत नोधभ्यम शुच कर मण आम मन और वाणी को अर्थात मन से ही समस्त इंद्रियों को बुद्धि द्वारा भस्म्य करे बुद्धि का विवेक रूप नेत्र द्वारा समन करे फिर आत्मज्ञान द्वारा विवेक ज्ञान का शमन करें और आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे इस प्रकार पवित्र आचार विचार से युक्त साधक को सब ओर से उपरत होकर शांत भाव से परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए योगदोषा समुच्छेद पंचयान कवजो विदु कामम क्रोधम च लोभम चय स्वप्नम च पंचम परित्यज्य निषेभेत यथवाग योग साधनमान काम क्रोध लोभ भय और निद्रा ये ही योग संबंधी वे पाँच दोष हैं जिनको विद्वान पुरुष जानते हैं इनका मूलोच्छेद कर देना चाहिए तथा इनका परित्याग करके वाणी को संयम में रखते हुए योग साधनों का सेवन करना चाहिए ध्यानम दानम सत्यम भ्रीरार्जम थमह शौचमाहारत शुद्धि इंद्रिया संयम एक तवर्धते तेज तेजः उपहती चा। सिद्ध्य चाच संकल्पिज्ञानम च चा प्रवर्तते। ध्यान अध्ययन दान सत्य लज्जा सरलता क्षमा बाहर भीतर की पवित्रता हार शुद्धि और इंद्रियों का संयम यही योग के साधन हैं। इन सबके द्वारा साधक का तेज बढ़ता है वह अपने पापों का नाश कर डालता है उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदय में विज्ञान का आविर्भाव हो जाता है धूत पाप स तेजस्वी लघ्वाहारो जितेन्द्रिय काम क्रोधे कृत निषेध ब्रह्मण पदम इस प्रकार जब पाप धुल जाए और साधक तेजस्वी मिताहारी और जितेन्द्रिय हो जाए तब वह काम और क्रोध को अपने अधीन करके अपने आप को ब्रह्मपद में प्रतिष्ठित करने की इच्छा करे अमूढ़त्म असंगिक काम क्रोध विवर्चनम अनुदीर्ण अनुगो व्यवस्थित एष मगो मोक्ष प्रसन्नो विमल शुचि तथा वाक्काय मनता काम तोन्यता मूढ़ता और आसक्ति का अभाव काम और क्रोध का त्याग एवं दीनता उदंडता तथा उद्वेग से रहित होना और चित्त की स्थिरता एवं निष्काम भाव से मनवाणी और इंद्रियों का संयम यह मोक्ष का स्वच्छ निर्मल एवं पवित्र मार्ग है ये श्री महाभारत शांति परभि मोक्षधर्म परमढ़ योगाचारान वर्णन नाम चतुसप्तिक दिवस तमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में योग संबंधी आचार का वर्णन नामक दो अध्याय पूरा हुआ